संस्कारक गतिविधा तथेदास्त्र किन स्वरूप संस्कार के कितने भेद हैं और उनके भेदों का क्या स्वरूप है मूल में संस्कार का लक्षण नहीं किया गया उनके भेदों में भी दो भेद का भी लक्षण नहीं है केवल एक का एक तरह से लक्षण है और एक का स्वरूप लक्षण किया है सत्य का नहीं मिलेगा लक्षण संस्कार स्त्री वेगो भावना संस्कार तीन प्रकार के हैं, वेग भावना और स्थिति संस्कार का लक्षण पद्वि में है देखिएगा सामान्य गुण आत्मविशेष गुण उभय वृत्ति गुणव्यापी जाति संस्कार सामान्य गुणों में रहने वाला जाति भी है और आत्मा का जो विशेष गुण है उसमें रहने वाला भी जो गुणत्व्यापी जाति है उसका नाम संस्कार सामान्य गुण और आत्मा गुण आत्मा का विशेष गुण उभय वृत्ति जो गुणत्व्यापी जाति ऐसे का नाम ही संस्कार क्योंकि वेग सामान्य गुण है शिस्थापक भी एक कर सामान्य गुण है लेकिन भावना आत्मा का विशेष गुण है वे कहा रहता है पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन पांच जगहों में वेग रहता है पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये पांच जगहों में रहता है वेग अशिस्थापक और पृथ्वी में इसलिए ये सामान्य गुण हो गए दोनों और भावना ये आत्मा का विशेष गुण है इसे संस्कार तो जाति ऐसा विलक्षण जाति है जो कि सामान्य गुण में भी रहता है और विशेष गुण में भी रहता है इसलिए आत्मा का विशेष गुण कौन है वर्तमान में लेंगे हम भावना और सामान्य गुण सबसे लेंगे हम वेगा इन दोनों में रहने वाला जो गुणत्व जाती कौन हो गया संस्कार जाति सारा वाले का नाम संस्कार हैं? स्थिति स्थापक भी देख लीजिए जातिमान संस्कार इतना ही कर दल गुण व्यापी है ना व्याप्य शब्द को तो हटा दीजिए व्यापी व्यक्ति कोई नहीं दिखे व्याप्य जातिमान व्याप्य जातिमान व्यापी जातीय घटत जाति पटत जाति, जाति, जाति, जाति सब क्या है द्रवित्व के व्याप्य जाती हैं तो व्याप्ति जाति वाला वस्तु कौन हो जाएगा घटादी तो लक्षण चला जाएगा घटादियों में अति व्याप्ति कहते हैं घटाधि वारणा गुणत्व व्याप्ति कहना जरूरी है और घटत्वादी कैसे हैं वो तो के व्याप्ति जाति नहीं है वो तो द्रव्यव के व्याप्ति जाति है ना अति गुणत्वेशने newspaper मात्र से ही घटाधि में अतिव्यापति निवृत्त हो जाएगा संयोगाधि वारणा त्मशेष गुण वृत्ति आपका कहते ठीक है सामान्य गुण वृत्ति जो गुण जाती, ऐसा लक्षण कर दो विशेष गुण विषय मत दो तब क्या होगा सामान्य गुण कौन लेंगे संयोग विभाग पृथक की को ले लेंगे उसमें रहने वाला गुण व्याप जाति हो जाएगा संयोगत्व तद्वान होंगे संयोग आदि लक्षण चला जाएगा संयोग आदि में आप लक्षण कर रहे किसका संस्कार का इसलिए आत्मविशेष तो गुण भी कहना जरूरी है कथित इतना ही रख लो फिर आत्मविशेष गुण इतना ही तब तो कहते ज्ञान आदि में हो जाएगा आत्मा का विशेष गुण कहने समान भी ले सकता हूँ सुख ले सकता हूँ दुख ले सकता हूँ इच्छा द्वेष प्रयत्न ये भी सब क्या है आत्मा का विशेष गुण उसमें रहने वाला गुणत्व जाति सबसे ज्ञानत्व सुखत्व दुखत्व है इच्छा पाते होंगे तदवान गुण हो जाएगा ज्ञान सुग प्रयत्न आदि हो जाएंगे उनमें रक्षण अति हो जाएगा उसे निवारण करने के लिए सामान्य गुण भी कहना जरूरी है इधर से पदकृत्य हो गया केवल जाति मान कहेंगे तो घटाधि व्याप्ति केवल सामान्य गुण वृत्ति जो गुण जाति कहूंगा तो संयोग आदि और विशेष गुण वृत्ति जो गुण जाति कहूंगा तो ज्ञान आदि में निवारण करने लिए तीनों शब्दों का अति आवश्यकता है केवल जाति मान भी नहीं चलेगा सामान्य गुणवृत्ति गुणिजा करने से नहीं चलेगा नहीं आत्मविशेषा गुन भी नहीं होगा अतः ये तीनों भाग का अति आवश्यक है ये सिद्ध कर दिया अब वेग का लक्षण करते। दे पृथ्वी आदि चतुष्ठ मनोवृत्ति मूल वेग कहा है पृथ्वी आदि चतुष्ठ पृथ्वी जल तेज और वायु चार, एवं मन, मनो तो और मन मनोवृत्ति और में रहता है का वेग को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता बड़ा वेगशाली और हनुमान जी का शरीर उतने ही वेग से जाता दूसरे मनोज मार्द तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठ मुख्यमंत्री तो इसीलिए कहते हैं कि, कि मन का जो वेग है मनोज मन का जब नहीं दे मन का जो वेग है अर्थात तो मन में वेग रहता है तभी तो मन का वेग की तुलना दिया सादृश्यता दिया क्षण भर में जिसका स्मरण करो वहां पहुंच जाता उसमें भी यदि आपका देखा हो तो टीवी में देखा हुआ तो, तो क्यों ना हो कोई व्यक्ति अमेरिका गया नहीं है इन अमेरिका का एक सीनर देखा है उसने टीवी में सेकेंड भर वहां पहुंच जाता हो पहुंच जाए का वेग मन में भी वेग जरूर है प्रति में तो है ही आप देखते हैं हर वस्तु में वेग है जल में भी है बहता हुआ है वेगशाली कहीं कहीं ज्यादा होते जाता है कहीं घटता है तेज में भी वेग है इसे तो गैस को कम करते हो उसको भी वेग को कंट्रोल करना पड़ रहा है नहीं तो वेग को कंट्रोल नहीं कर चार तो चार दिन में खत्म हो जाएगा गैस तेजी से भगव जल जाएगा खत्म हो जाएगा सारा इसलिए उसमें भी आपको वेग का नियंत्रक रख दिया है हर चीज में गाड़ियों में भी है गेयर सिस्टम क्या वेग का नियंत्रण कर है रहेटर भी है वेग का नियंत्रण करने के लिए तो पृथ्वी जल तेज वायु में वायु तो आप देखा सुना भी है सुमानी लहर जब आए तो क्या हाल कर दिया उसने कितने देशों में तबाह कर लिया वानी वा, हवा जब पानी के साथ इस तरह से आया तो सब को नाश करते हुए यहां भी कभी कभी आते हैं, तो सारा रेत गंगा जी के अंदर भर जाता है। इसमें वायु में भी बहुत भयंकर वेग होता है उत्तर उत्तर ने किया मन के पृथ्वी पे, के पेक्ष जल में वेग ज्यादा जल के अपेक्षा से तेज में तेज के अपेक्षा से वायु में वायु के अपेक्षा से मन में अति वेग है, देखे देखे। है? आ, आती सुक्ष, सुक्ष जाते हैं ना पृथ्वी तत्म स्थूल है पृथ्वी से जल सूक्ष्म अग्नि उससे भी सूक्ष्म वायु जितना सूक्ष्म होता उतना ही गति जितना मोटा आदमी उतना वेग कम होता कि नहीं होता जितना पतला आदमी भागता है धड़ाधड़ तो, सुवार तो देखने में स्पष्ट मिलता है सारी दुनिया में है इसलिए जितने स्थूलता आ जाता है वस्तु तो में वेग की अपने आप घट जाता है मास और अंग्रेज़ी में कहते हैं गात्र और वेग, इन दोनों का प्रसर बहुत जबरदस्त संबंध है बहुत जबरदस्त इसी पर तो आइंस्टीन थियोरी बना और वो चीज हमारे भागवत बहुत है आप प्रकाश का जो वेग उस वेग के अपेक्षा से ज्यादा वेग से चल देंगे आप काल का अतिक्रमण कर सकते हैं प्रकाश का वेग है उस वेग के अपेक्षा से अधिक वेग में चल सके जैसे योगी लोग पहले जाया करते थे तो काल का अतिक्रमण हो अरे ही रुक्मिणी के लिए वर्क हो जाए चला हुआ रुक्मा ने क्या किया ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी क्या तीन प्रहर रहा वहां का तीन प्रहर कितना वर्ष हो गए मनुष्य का नहीं हुआ लेकिन जब लौटा लड़की सात साल से सोलह साल की हुई थी केवल नौ साल की ये हजारों साल सब यहां मर गया हो गया होना चाहिए था तीन का मतलब अतिन हजारों साल बीत गया होगा लेकिन नहीं क्योंकि जिस वेग से वो गया है वह वेग सामान्य वेग नहीं कि सामान्य काल की आप गण को तुलना कर लें वेग इतना वेग में गया तो वहां का तीन का नौ साल बराबर हो गया केवल वहां के काल के हिसाब से तीन प्रहर बीता है यहां के काल के हिसाब से नौ साल जब बीता है आप उसी गणता कीजिए कि, कि कितनी वेग से हो गया होगा कितना वेग से वो हो आया होगा एक बार हम लोग बैठे इसकी गिनती किए थे बनारस में एक सौ बीस प्रकाश वर्ष की गति से गया है वो लाइट ईयर्स बोलते हैं 120 लाइट ईयर्स का स्पीड में हो गया होगा तो इतने देर में लौट आया है वहां के तीन पैर बीतने के बावजूद लड़की केवल बालिका से कन्या हुई थी तो उसे मालूम हो गया कि कृष्ण यहां अवतार हो चुका है उसके साथ उसका विवाह होना जिसको बाद में वैज्ञानिक लोग आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ने भी ने बताया है तो भागवत ने कथा के रूप में बोल दिया तो इसलिए तो इस वेग का लक्षण क्या है द्वितीय आदि पतन असमवाय कारण वेग द्वितीय आदि पतन द्वितीय तृतीय चतुर्थादि जो पतन है हमने शुरू में आपको बताया था जब गुरुत्व का वर्णन किया था आदि पतन का समय कारण गुरुत्व है द्वितीय आदि पतनों का समय कारण वेग है तो पहला पतन हुआ है उसका कारण क्या है गुरुत्व उसके बाद जो लगातार पतन हुआ करेंगे वह वेग नाम से ही कहा जाता है उस गुण विशेष को जो उस वस्तु में रहता है तीसरे कहते द्वितीय आदि पतन असमय कारण वेगा इसका भी प्रतिकृति कर रहे हैं केवल असमय कारण वेग कह दो तो क्या हो जाएगा रूप आदि का लक्षण चला जाएगा तो रूप भी असमय कारण है ना रूप है, रस गंध है, है। क्योंकि नियम है कारणगत जो गुण है वह कार्यगत गुण के प्रति असमय कारण हो ये आपने देखा था तंतु का जो रूप है पपट रूप के प्रति कारण है, हो असमय कारण तंतु यदि सफेद रंग के हैं तो कपड़ा भी सफेद रंग का हो जाता है इसे धागे में रहने वाला जो गुण है वह सब के सब लगभग कपड़े में कार्य रूप में उपस्थित हो जाता है अत्य कारणगत जो गुण है कार्यगत गुणों के प्रति असमय कारण है सभी नहीं लेनाची इसलिए कर दिया लगभग अरे नहीं कि बेरे बाद में धागे का जो परिमाण है वो पट का परिमाण थोड़े होगा धागा कितना मोटा है कपड़ा लंबा चौड़ा हो गया इसे जो उसकी चौड़ाई लंबाई ये सब धागे का जो है परिमाण वो कपड़े में नहीं आता वहां के आतान वितान के विशेष कारण से कपड़े का परिमाण अलग ही हो जाता इसलिए अधिकतर गुण जो कारणगत है वो कार्य के प्रति असमय कारण होता है उनमें अति निवारण करने के लिए क्या कहा पतन असमय कारण कह दिया भी केवल पतन का समय कारण कहूंगा तो कालादि लक्षण चला जाएगा वारणाय कालादिवाराय पतन कारण कह दो क्योंकि हर कार्य के प्रति काल क्या है साधारण कारण है काल दिग ईश्वर इच्छा प्रयत्न वगैरह क्या है साधारण कारण आठ गिना दिए गए हैं तो अतएव कालाद में दिव्या निर्वाण करने के लिए पतन का आ समय असमयकरण कहना जरूरी है उसमें भी केवल पतना समय असमकरण तो इतना ही लक्षण करूंगा तो गुरुत्व में चला जाएगा क्योंकि गुरुत्व क्या है आदि पतन का असमय कारण पतन के अंतर्गत आदित्य भी आ जाएगा तो उस लक्षण का निवारण करने को क्या कहना है द्वितीय भी देना जरूरी तो द्वितीय पतना समय कारण वे कहा यह पूरा लक्षण हो जाता है हम मोन में आइए अनुभव स्मृति हेतु भावना आत्मांतृव भावना के संस्कार का विषय लक्षण बनाने जा रहे हैं भावना नाम के एक संस्कार है यह भावना शो नहीं लेना जो आदमी की भावना या औरत की भावना है भगवान की प्रतिभावना क्या है किसके प्रति क्या भावना है एक व्यवहारिक वन वो, वो अलग चीज है ये एक संस्कार विशेष का नाम है जो प्रत्येक अनुभव से जन्नी है और स्मृति का कारण है घट का भी घट का अनुभव हुआ आपने अंग कौन से घट को देगा घट का एक संस्कार अंदर बन गया तो अनुभव घटानुभव से जन्नी जो अंदर में विद्यमान एक संस्कार विशेष जो भविष्य में घट स्मृति के प्रति कारण होता है उस संस्कार का नाम भाव। और घट का भी पर सकता सारे संसार का किसी भी वस्तु का इसलिए भावना जो यहां शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये लोक में प्रसिद्ध भावना को नहीं लेना ये न्याय दर्शन का अपने पारिभाषिक शब्द है भाव, जो कि सर्व वस्तुओं का अनुभव से जन्य और स्मृति के पते कारण है ऐसे गुण विशेष का नाम संस्कार विशेष का नाम भावना अनुभव जनिया स्मृति हेतु और भावना का है भावना कर आत्मात्र केवल आत् द्रव्य में रहता है आता से भिन्न द्रव्य में संस्कार ना ये भावना के संस्कार नहीं रहता इस पर न्याय बोध बहुत विस्तार से बोल रहे हैं बहुत क्योंकि बहुत जरूरी चीज है किसका हमें भावना बनाए रखनी चाहिए किसकी भावना को मिटानी चाहिए यह समझना जरूरी है क्योंकि शास्त्र की भावना आत्मविशक भावना आत्मा के स्वरूप संबंधी भावना वेदांत विचार का जो संस्कार है अनुभव जन ही नहीं श्रवण अनुभव श्रावण इंद्री से अनुभव तो कर रहे हो ना वेदों को आत्मा और दृष्टवे श्रोतव्य मंदिर निधि से सुना ये भी एक अनुभव है आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है कोई आपत्ति नहीं है यानी आत्म विषय के श्रुतियों का श्रावणानुभूति तो हो रही है ना वो श्रावणानुभूति जनि जो संस्कार है वो आत्मा का स्मृति के प्रति कारण बनेगी जितने संस्कार दृढ़ होएगा, उतनी ज्यादा आपका अपने स्वरूप का स्मरण श्रुति वाक्यों के द्वारा होते रहेगा श्रुति वाक्यम संस्कार बन जाए अन्यंज हमारंधेत श्रुतियां यदि नेति ये श्रुतियां भी बनी रहेगी बार बार दिमाग में वो संस्कार के कारण क्या होगा बार बार स्मृति में आते रहेगी अब इसकी संस्कार नहीं है शास्त्र की तो खाली बैठे तो क्या होता है अंदर का जो कचरा पेटी अंदर पड़ा हुआ है उसमें से तो कचरा निकलना शुरू हो जाएगा और बस दुनिया और इधर उधर की बातें बैठे हैं गंगा जी के और बस क्या हो रहा है तो भगवान ही जाने एक बार जो है तो मछुआर मछुआरे की कहानियां तो मछली पकड़ते है हमको देखता हूँ तो मेरे को वेदांत के लिए वो याद आता है तो एक मछुआर था तो रोज जाए मौसम के कारण मछली नहीं मिले एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन सात दिन बीत गया तो ने इतना लताड़ दिया उसको इतना फटकारा अगर ये आना नहीं तुम तो कहे तो, तो, तो कुछ नहीं मिला तो घर पे भूखे मर रहे तो आकर के अपना मांग रहा उठा हमसे खाना तो मछली पकड़ के ला बेच के कम पैसा ला तू तो अपने आप को बेच में नहीं जानता जब तक नहीं लाओगे कुछ घर पे आना नहीं वो बेचारा गंगा तब बैठ के रोने लगा हे माँ अब क्या होगा सवेरे से शाम तक दिया आठवा दिन और शाम तक भी कुछ नहीं मिला अब क्या करेगा शाम का समय हो गया तो सूर्यास्त के समय बैठे बैठे रोने लगा जो रोने लगा तो लोग सायकाल का समय है गाँव के लोग अपने आरती वारती करने आए गंगा जी का तो इसको देखा भक्ति में में भक्ति में तनमय हमको मेरा धन्य इसका जीवन हम तो सोच रहे थे मछुआर से है। बड़ा साधक है लोगों ने अपना सोचा और गंगा जी की आरती करनी सब भूल गए उसी की आरती उतार रहे हैं। उसी के पेड़ा किसी एक किसी फूल चढ़ाए किसी ने दक्षिणा भी चढ़ा दिया और कुछ देर बाद उसको लगा क्या कुछ कुछ हो रहा है मेरा गल पर धीरे तो से वो मैं देखा आरती हो रही सुगंध आ रहा है तो उसमें कि पोल पट्टिका खुल जाए <laughs> फिर आग बंद कर लिया लग लोग चले गए काफी देर बाद देखते है तो बहुत मालूम मालूम, <laughs> मालूम मालूम, सब बटोरा घर लिया खुशी से आजकल के महात्माओं का यही हाँ। <laughs> <laughs> बैठे रो रहे हैं क्यों रो रहे है भाई जिस लड़की को प्यार किया तो मिली नहीं <laughs> दूसरा भगत लोग तो सोच रहे मान सिद्धपुर पुरुष गुरु महाराज गुरु जी मान बहुत इसीलिए भावना है न शास्त्र को कूट कूट के जब तक नहीं डालोगे तब तक, तक बाहर बैठने से कुछ नहीं कहीं भी कमरे में बैठो चाहे बाहर बैठो उसके पेक्षा सां खोल के शास्त्र के पीछे पढ़ जाओ क्योंकि पहले भी बोला जब तक इस लोक की वासना को हम शास्त्र की वासना से नहीं काट पाते हैं ध्यान भजन कुछ नहीं होता सब भोंग क्यों वो जो ध्यान भजन का फल क्यों ना आपकी अपनी आंतरिक सांसारिक वासनाओं की पूर्ति में ही चलाता आध्यात्मिक लाभ उसका कुछ नहीं हो अब जो परमात्मा का ध्यान ही कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं इन जब तक स्वरूप संबंधी ज्ञान नहीं है आपका क्या वह सारा ध्यान आपका क्या सारा भजन केवल आपकी उसनाओं की पूर्ति में चला महात्मा बड़ा त्यागी व्रत मन में आ गया जो नाखाड़े में दीक्षा ले ली थी नंगा नागा तो नंगा करते ही संन्यास वैसे भी नंगा होता है जात है, हो तो गया तो चला गया तरकाशी से गंगोत्री उत्तर उत्तरकाशी घूमता मांगते हुए क्या कर रहे हो वही तपस्या करो अरे शारीक तप से क्या होगा तो शारीरिक तप से सबसे बड़ा तप्य शारीरिक तब सबसे बड़ा तप ए भी बात मानता इस तप का फल क्या होगा तुम्हें सोचना तब कर रहे हो लेकिन तप का फल क्या होगा कि तुमको अपने स्वरूप ज्ञान है वेदांत का श्रवण चिंतन किया है तो तप का फल उस वेदांत अनुभूति के अनुकूल अंतरण शुद्धि हो सकती है यदि नहीं किया है तो तप का फल क्या होगा तुम्हारे अंदर जिस किसी भी कारण से तुम घर से निकल आया या जो भी हुआ या तुम्हारा और भी कोई वासनाएं होंगी उसकी पूर्ति में लग जाएगा अब असलियत तो हुआ क्या था वो एक आश्रम में झगड़ा करके निकला काम करता सूर्यद्रय बंगला आश्रम में ना उसमें काम करते थे गौशाला सेवा में लगा दिया था अब एक दिन ज्यादा भंडारा खाली हो गया असो पे गौशाला के अंदर नहीं तो पोठारी दे बहुत डांत साठ जैसे सोच रहे खा पीकर काम नहीं करता ये है वो है दुनिया और उल्टा सीधा बोल दिया अभी दुखी उसके मन में आया गुस्सा तू क्या तेरा आश्रम क्या तेरा बाप को तुला करता है दिखा तेरे को, तेरे से बड़ा आश्रम बना दूंगा मैं साइकड़ों को फिर में खिलाऊंगा रख रख करके गुस्सा ने संकल्प से उठाया और चल दिया कंगल ले तपस्या करते रहा और तपस्या का सारा फल बाद में बहुत बड़ा आश्रम बन गया करोड़ों रुपयों का आश्रम बना आश्रम का नाम है साधना सदन कहा गया तप का फल लेकिन उसी महात्मा का बलि संकल्प से बन गया वो लेकिन वही महात्मा को जगाए बड़े महाराज जी विश्व देवानगरी जी ने त्याग मूर्ति गणेशानंद जी को समझाया तब उन्होंने वेदांत पढ़ा वेदांत पढ़ने के बाद आश्रम बना मूल संकल्प तप पर क्या था वो था आश्रम उस संकल्प को लेकर गए थे तप किए थे तो दौरान ये भी फल है कुछ अंतरण शुद्धि भी हुई एक महान संत मिले जिन्होंने अंकों को खोला शास्त्र के वास में डाले जिंदगी भर ज्ञान की करते करते छोड़ दिया तो क्रम मुक्ति का अधिकार तो बनी गया शास्त्र के इसीलिए निर्भर होता है कि हमारे अंदर जो भावना जो न्याय दर्शन अनुसार भावना और वेदांत क्या कहते हैं वासना शास्त्र के वासना इसलिए डालना जरूरी है ताकि सांसारिक वासना को हम इससे काट सकते जब भी सांसार विषय इच्छाएं जगती है वासना उठती है अब साधारण नास्त्य कृतकृत न ना, मंत्र याद आना तुरंत तुरंत याद आना न धनी न प्रजया करे नाज वीरवा नहीं यानी कहा धन से तुमको मोक्ष छोड़े मिलने वाला कहा तुम करोड़ बनाने के चक्कर में जा रहे हो कमाने की क्यों सोच रहे हो मन को समझाना है तुरंत वा, शास्त्र वासना है तो आएगा ना वो नहीं तो कहाँ से आना है वो वो आएगा नहीं तो भागेगा फिर पैसों का पिछले कथा प्रवसन कर लगेगा बनने के बाद में यही हो रहा है सर तो कारण क्या शास्त्र की वासना कमजोर ये इसी को इन्होंने क्या कहा भावना नाम से कहते हैं जन्य अनुभव है। से आत्मानुभूति मतलब है अनुभव सकल श्रावण है चाक्षुष राशन पंच ज्ञान इंद्रियों से पांच प्रकार का अनुभव होता है और मान संभव छठा है एक छे अनुभव है आपके छह प्रकार का अनुभव है छह प्रकार का विषय है छह विषय का ज्ञान है आपका छह छह छह अठारह ये छो अठारो के अठारो दुख रूप ही है यह भी शास्त्र आसंबद्ध है, अत्यंत दुख रूप है शास्त्र संबद्ध है तुम तो यावत मोक्ष नहीं होता तावत दुख रूप ही है इसके अलावा शरीर यह भी दुख रूप है सुख यह भी दुख ही है और दुख तो दुख है ही इक्कीस प्रकार का दुख छिया छह विषय छह ज्ञान के विषय का ज्ञान सुख दुख शन कोई किस प्रकार का दुख इक्कीस प्रकार का दुख का ध्वस करने के लिए ही आप सोलह प्रकार का जो पदार्थ नहीं आयकों का अथवा वैशिष्ट सत सब पदार्थों का ज्ञान का सम्यक अवलोकन अति आवश्यक माना गया तत्व तो ज्ञान आदमी प्राप्ति ही तत्व तो ज्ञान तत्वों का ही भावना बढ़ानी है हमें संसार की भावनाओं को काफी इसलिए पूरी क्षेत्र ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यथा संभव हमें तत्व ज्ञान की ओर ही आगे बढ़ना है उसके लिए ही कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग तीनों को तो। अनुभवचन्या स्मृति हेतु भावना न्याय बोधनी कार अत्र अनुभव जन्य तो स्थिति विशेषण अनुपादान विशेषण नहीं दो लक्षण कितना बचेगा स्मृति लक्षण हेतु आत्मन संयोग अतिव्याप्ति आत्मन संयोग से ज्ञान मत प्रत्यास कारण स्मृति प्रत्येपुपादान का हो जाएगा आत्मन का संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी आत्मन संयोग अतिव्याप्ति हो जाएगी क्यों? स्मृति भी एक ज्ञान विशेष है ना ज्ञान दो प्रकार का था स्मृति और अनुभव है नहीं? स्मृति भी एक ज्ञान विशेष है और ज्ञान सामान्य के प्रति कारण कौन है आत्मा और मन का संयोग अगर स्मृति है तो स्मृति रूपी ज्ञान का कारण कौन हो जाएगा आत्म संयोग है उसमें अति व्यक्ति हो जाएगा उस अति व्यक्ति निवारण के क्या करना पड़ेगा अनुभव संयोग अनुभव सजन्य नहीं है अनुभव के प्रति कारण ये यानी से जन ही नहीं इसलिए कहते हैं आत्मन संयोग अति व्याप्ति ही क्यों अति व्याप्ति हो रही है क्योंकि आत्मनसोग ज्ञान मात्र प्रतिणत्व न स्मृतिम प्रत्ये कारणत्व स्मृति के प्रति भी वो कारण है अतः इसलिए विशेषण करण करना पड़ता कौन सा अनुभव जन्य आत्मनसोग से अनुभव जन्यवातिव्या और आत्मनसोग कैसा है वो अनुभवजन्य नहीं है अतिशमति व्याप्ति नहीं होगी इतना लक्षण प्रति होगी अनुभव जन्यत्म भावनाया लक्षण लक्षण क्या करना अनुभव इतना लक्षण करो पावन मात्र अनुभव ध्वंस अति व्याप्ति तब क्या होगा अनुभव व्याप्ति, क्योंकि नियम है ना ध्वंस प्रति प्रतिग्रह कारण धड़ के प्रति घटवी कारण है पठध्वंस के प्रति पठवी कारण मठध्वंस के प्रति मठवी कारण यथा अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव कारण है अनुभव कैसा है अनुभव से जन्य है अत अनुभव जन्य तो मित्र लक्षण करता हूं जो है भावना का तो अनुभव ध्वंस में अति व्याप्ति हो जाएगा उसे निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा तो कहते हैं स्मृति हेतु शब्द भी दे देना स्मृति हेतु न अतः स्मृति ध्वसम प्रति प्रतिदिन के प्रति कारण नहीं है अनुभव ध्वंस जो है अनुभवजन्य भले है किंतु वो स्मृति के प्रति कारण नहीं है अतएव अति व्याप्ति निवृत्त हो जाएगा आप देखिए लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ आरंभ करते हैं क्योंकि पहले भी विचार हो चुका है विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण बुद्धि कारण होता है दंडी पुरुष ज्ञान के लिए दंड का ज्ञान भी कारण है हो दंड का ज्ञान न हो दंड विशिष्ट पुरुष का यह विशिष्ट पुरुष का ज्ञान भी नहीं हो सकता ये ना इसी प्रकार अनुभव चन्न पे सती स्मृति ये तभी विशेष दो भाग है ना इसमें स्मृति हेतु क्या हो गया विशेष अनुभवजन्युता विशेषण है तो दो भाग हो गए तो विशिष्ट हो गया अमुक विशेषण से यह विशेष्य विशिष्ट तो अनुभवजन्य विशेषण से विशिष्ट है स्मृति हेतु हो जाता है भावना ननु विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञान से कारणता सकल तांत्रिक मत सिद्धा तांत्रिक मत यहाँ तथा सकल दार्शनिक सकल दर्शन वाले सर्वतंत्र सिद्धांत सार संग्रह सर्वतंत्र मने सर्व दर्शन तंत्र शब्द का यहां दर्शन है सकल दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत है कि विशेष बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण होता है क्योंकि विशेषण ज्ञान के बिना आपके विशिष्ट ज्ञान हो नहीं सकता यथा स्वयं दृष्टांत पहले घटाएंगे दंड विशिटुद्धि प्रति दंड कारण दंड विशिटुद्धि के प्रति दंड जान कारण होता है बुद्धि का दंड विशुद्धि दंड विशिटबुद्दि का मतलब किया दंड प्रकारकुद्धि तथा दंड प्रकारकुद्धिताविन्हान दंड जम आत निश्चय हो गया दंड प्रकार दंडी पुरुष इत्याक बुद्धि के प्रति दंड ज्ञान दंड ज्ञान क्या है कारण दंडी पुरुष ज्ञान हो ना तो दंड ज्ञान कारण हो गया के नच्छेन देना दंड जो दंड ज्ञान है वो दंडी पुरुष के ज्ञान के प्रति कारण क्योंकि हमेशा विशेषण लो या प्रकार लो उसके अवच्छेद तक गए बिना अति व्याप्ति होता है ये आपने पूर्व पक्ष व्याप्ति में देखा है ना हमें तक तो, तो नहीं जाते हैं हमेशा कहीं ना कहीं दोष आ जाता है इसीलिए कभी संबंध रूपा अवच्छेद तक, तक जाना पड़ता है कहीं धर्म रूपा अवच्छेद जाना पड़ता है गए बिना लक्षण सम्यक्त हो नहीं सकता इसलिए दंड ज्ञान कारण है दंडी पुरुष के प्रति तो क्या संबंध देना के न कहना जरूरी है इसे क्या कहा उन्होंने दंड ज्ञान अवच्छिन्न दंड ज्ञान दंडित पुरुष के प्रति अवच्छि और वह दंड ज्ञान उस पुरुष ज्ञान में कैसे संबंध न रहेगा सामनाजिकरण संबंधी न क्योंकि दोनों ज्ञान कहा रहते हैं आत्मा में दंड ज्ञान में आत्मा में पुरुष ज्ञान भी आत्मा में अतिवे दोनों सामनाजिक संबंध में एक दूसरे पर रहेंगे नहीं रहेंगे अगर सामनाजिक संबंध अवच्छिन्न दंड ज्ञान दंड ज्ञान दंडी पुरुष इस विशिष्ट ज्ञान के लिए बता प्रति कांडी पुरुष इत्याक बुद्धिझा ले दंडी पुरुष इत्याक बुद्धि का नाम ही दंड प्रकारक बुद्धि उस बुद्धि के प्रति तक वा होता है थी थी। है है क्यों कारण हुआ क्योंकि नहीं नहीं पुरुष जिस व्यक्ति को क्या मालूम ही वो व्यक्ति दंडी पुरुष ऐसा अनुभव कैसे कर पाएगा ज्ञान कैसे कर पाएगा दंडम अजान अजान दंड को न जानता हुआ अपमान पुरुष दंडी पुरुषेती नहीं प्रत्येती दंडी पुरुष है उसको ज्ञान नहीं हो सकता एवं अय दंड भी प्रत्यक्ष जातम इसलिए जब आपको अयम दंड प्रत्यक्ष फिर एक दंड विशिष्ट हो अयम पुरुष है तब दंडी पुरुष क्या होगा लेकिन अयम दंडे ज्ञान हुए बिना यह दंड विशिष्ट पुरुष है यह ज्ञान भी नहीं हो सकता के क्या होता ंड प्रत्यक्ष ज्ञान में अति व्याप्ति दे रहे हैं अभी प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है अनुभव जन वा कि नहीं हुआ अयम दंड इत्याक जो अनुभव इससे जन्य है बुझे नहीं और वही दंडी पुरुष ने क्या किया दंड को छोड़ के इधर आ गया तब तब क्या होगा तब भी आपको उस पहला अनुभव जो था ना दंड के साथ वाला वो अनुभव का स्मृति हो जाएगी वो अनुभव का संस्कार है वो संस्कार क्या करेगा स्मृति पैदा करेगा पहले जैसे दंड के साथ देखा था इस समय वो में दंड के बिना आ रहा, रहा हो तो वे दंड का स्मृति क्या करेगी संस्कार को संस्कार उत्पन्न हो जाएगा स्मृति होगी तो स्मृति के कारण अनुभव जन्य होता स्मृति के कारण होगा कि नहीं हो अनुभव दंड भी है और स्मृति का हित भी हो गया लक्षण कर रहे थे किसका भावना का लक्षण चला गया स्मृति में इसलिए कहते हैं कि भाई आ, दंडी पुरुष प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति इस प्रत्यक्ष हो जाएगा अतिव्याप्ति हो जाएगा क्यों तभी स्व अव्यवहित पूर्व क्षण दंड ज्ञान क्योंकि वो कैसा है वो वो अनुभव से जन्य है कब अनुभव हुआ था पुरुष इत्या का अभी जो ज्ञान हुआ इसके पूर्व क्षण में अयम दंड करके जो प्रत्यक्ष अनुभव की हुआ उस अनुभव से जन्य वो करा है। कर स्व अव्यवहित स्व मन दंडी पुरुष इत्या जो विशिष्ट ज्ञान जो अभी पैदा हुआ है उससे अव्यवहित पूर्व क्षण में उत्पन्न दंडित्ञानात्मक तो अनुभव से जल्य है यह दंडी पुरुष ज्ञान इतना ही नहीं और भविष्य में होने वाला स्मृति जनिष्यमाण दंडी पुरुष इत्यामे कारणम भवती कारण वर्तमान में जो प्रत्यक्ष हुआ है वह तो भविष्य में होने वाला स्मृति के प्रति कारण है और पूर्व क्षण में उत्पन्न अनुभव से जन्मी है कहने का मतलब है यहां तीन भाग में समझना है इस चीज को आपने अयम धंधा करके विशेषण का अनुभव किया नहीं नहीं? का है कि नहीं विशेषण का अनुभव है और उसके बाद आपको उत्पन्न हो गया ज्ञान दंडी पुरुष यह भी प्रत्यक्ष विशिष्ट ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है इसके बाद यह वर्तमान में हुआ और यह इसका पूर्व क्षण में हो रहा है तो इससे यह जन्नी इस अनुभव से जन्नी भी है और भविष्य में ये बता रहा हो गया अब भविष्य भविष्य में आपको दंडी पुरुष स्मृति होगी ठीक वो क्या है वो स्मृति है उस स्मृति के प्रति या कारण भविष्य में होने वाली स्मृति के प्रति कारण है और अभी पूर्व रूपी भूतकाल में हुआ अनुभव से जन्य है यह वर्तमान काली प्रत्यक्ष आपका पूरा लक्षण जा रहा है अनुभव भी है स्मृति का कारण भी है ऐसे प्रत्यक्ष में लक्षण का अति व्याप्ति हो गया लक्षण कर रहे थे भावना की गुण का और चला गया ये प्रत्यक्षात्मक ज्ञान रूपी गुण में लक्षण बना रहे हैं हम भावनात्म संस्कार का और चला गया प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी गुण में।, में ना क्योंकि पूर्व क्षण में अयम दंडे विशेषण ज्ञान का अनुभव क्योंकि विशिष्ट पुरुष विशिष्ट ज्ञान हो नहीं सकता विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट बुद्धि प्रति विशेष ज्ञानम कारणम इस नियम के आधार पर पहला यह अनुभव होता है उसके अनंतरिक्षण में यह उत्पन्न हुआ अति भूतकालीन हो गया वर्तमान कालीन हो गया और भविष्य में कभी होने वाली स्मृति के प्रति यह क्या है कारण भी है इसलिए जनिश्यमाने दंडी पुरुष इत्याक स्मृति प्रति ये कह रहे नो भविष्य जनिष्यमाण दंडी पुरुष इत्यामे कार कारणी ये जो दंडी पुरुष विशिष्ट ज्ञान प्र बीच प्रत्यक्ष में वर्तमान में अनुभव हुआ है यह भविष्य में होने वाला स्मृति के प्रति कारण है जब अनुभव जन्य सती स्मृति हेतु लक्षण इसमें चला गया कर रहे थे लक्षण भावना का लक्षण चला गया प्रत्यक्ष ज्ञान में अति व्यक्ति भी नहीं हुई लक्ष्य से भिन्न में भी चला अलक्ष्य में चला क्योंकि स्मृति प्रति अभवस्या कारण्वा स्मृति अथा चुभवजन्य उक्त स्मृति यथोक्ंडीपुरकार प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होने के कारण से इस अति व्याप्ति का निवारण कैसे किया जाए महान हम इसका भी अवच्छेद तक जाएंगे ये जो अनुभव जन्यत्व है ना यार अनुभव जन्यत्व अनुभव जन्यत्व सदी स्मृति कहा था वो अनुभव जन्यत्व नाम का चीज का अवच्छेद तक जावल अनुभव भावना कैसा है केवल अनुभव जन्य केवल अनुभव जन्य नहीं है और केवल अनुभव जन्य जाना है मातृ शब्द का नहीं कार्यदा आश्रयत्म ऐसे कर देना अनुभव जन्य क्या लेना अनुभवत्न कर देना अनुभवत्ताविन्न कारणता से निर्मित कार्यता आनी चाहिए भावना में अब ये जो प्रत्यक्ष हुआ है ये अनुभवत्व अनुभव कारणता कार्यता प्रत्यक्ष में नहीं है सब वर्णन करेंगे उसका बोल सारा तरणताया अनुभवत्व छिन्हन निवेश का मतलब जनता वर्ग क्या है कारण भावना क्या है कार्य भावना हमारा कार्य जनिष्ठ कार्य कारण इस कारण कोटि में हमें अवच्छ विशेषण देना है अनुभवतावच्छिन्न अनुभव अनिष्ठ कारणता निर्भित कार्यता भावना में आनी चाहिए और स्मृतिनिष्ठ कार्यता निर्भित कारणता भी आना चाहिए भावना ध्यान में नहीं आ रहा है और ये तो हो गया अति व्यक्ति कहना हटाता हूं अनुभवजन्य सामान्य लक्षण जो आपका था उतना ही ले रहा हूं अभी पहले अनुभवजन्य और स्मृति हेतु ये, ये कहा आना चाहिए दोनों भावना में है ना ये जन्य श्रृंगार कर रहा हूं मैं अभी आर्य तो अनुभव क्या होगा कारण हो जाएगा इस कारण से जन्य कार्य आना चाहिए भावना में अस्मृतिक हेतु कार्य क्या है कारण स्मृति क्या हो गया आर्य है ना तो कारण बताने चाहिए भावना में अनुभव तो अनिष्ठ कारणता निरपित कार्यता नहीं चाहिए भावना में ठीक इसे स्मृति निष्ठ कार्यता निर्पित कारणता भी आनी चाहिए भावना में जन्मे ना अब यहां जो अनुभव में कारणता है वो कारणता केंद्र धर्माव चिन्ह कहा नहीं था आपने इससे गड़बड़ी हो रही थी प्रत्यक्ष में चला गया नहीं दंडी पुरुषा इस विशिष्ट ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष ज्ञान में अति हो गया प्रत्यक्ष क्या है अनुभव यथार्थ तो है यथार्थ नहीं है ना? क्या है ना तो तो अनुभवत्न कहने से दोष दूर हो जाता है कैसे किसी स्थान ने क्या विशेषण दिया अनुभवत्ताविन्न अनुभवत्वि कारणता अनुभव निष्ठा कारणता निर्भिध कार्यता में कारणताएगी व्याप्ति नहीं होगी देखिए बता रहे त्र कारणताया अनुभवत्म निवेश कारणता में अनुभवत्चिन्न विशेष का मैं निवेश कराया है तथा च तो, तो लक्षण क्या बना अनुभवत्व छिन्न कारणता कार्यता इति कार्यताम ये विशेषना से मात्र घटा रहे निर्मित कार्यता का आश्रयत्व तो गया भावना में अतो नोक्ता अति व्याप्ति ऐसे हम विशेषण को सुधार देंगे तो अतिव्याप्ति जो कहा गया था पूर्व में वह नहीं होगा तथा ही क्यों नहीं होगा रहे दंड प्रकार दंड ज्ञान निष्ठाया कारण था दंडाव दंडादिव दंड स्मरणाद भी दंड प्रकार बुद्धिपत् न बात क्योंकि जो पहले आपने कहा अयम दंड नहीं। इसकी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ इस अनुभव के बाद दंडी पुरुष पैदा हुआ ज्ञान ये आपने कहा इस दंडी पुरुष ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए हर बार आपको अयम दंडे अनुभव की जरूरत नहीं है अयम दंड स्मृति से भी आप दंडी पुरुष विशेष ज्ञान पैदा कर सकते हो दंड का स्मृति मात्र से भी दंडी पुरुष ज्ञान नहीं हुआ क्या हो जाएगा अतव इस दंडी पुरुष ज्ञान के प्रति अयम दंड अनुभव मात्र कारण नहीं है अयम दंड स्मृति भी कारण इसीलिए यहां जो कारणता आई थी केवल कारणता नहीं आ रहा दंडी पुरुष में किंतु स्मृति कारणता भी आ सकता है यथा दंडी पुरुष अनुभव जन्य है वैसा दंडी पुरुष विशिष्ट ज्ञान स्मृति स्मृतिजन्य भी हो सकती है अतएव दंडी पुरुष यह जो वर्तमान में हुई जो प्र, प्रत्यक्ष ज्ञान में अति व्याप ने दिया था वह प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण अनुभवी हो को जरूरी नहीं स्मृति भी हो सकती है हो तो का उच्च क्या होगा कभी अनुभवत्व कभी स्मृति केवल अनुभवता चिन्ह कारणता नहीं रहेगा और हमने विशेषण में क्या दिया अभी अनुभवता चिन्ह ही कारण था होनी चाहिए तब भिन्न अवच्छेद हम भावना में नहीं मानते अब दंडी पुरुष में अति व्याप्ति नहीं होगा क्योंकि यह दंडी पुरुष जो विशिष्ट ज्ञान वर्तमान का जो हुआ था वह यथा अनुभवत्वच्छन अनुभविष्ट कारणता कार्यता था उसी प्रकार से स्मृद आवचन स्मृति कारणता कार्यता उसमें आ है छेदी पुरुष में क्या है अनुभवत्व भी है और है। है, इन भावना में जो कार्यता कार्यता उस की कारणता हमेशा अनुभव छिन्ना ही होगी ठीक स्मृतित्व आज अन्य धर्म नहीं ऐसा जब कह देंगे तो लक्षण का तिव्यापति निवृत्त हो गया ये कह रहे दोबारा उस पंक्ति को तथा दंड प्रकार में विशेषण ज्ञान में, में। दंड में जो कारण था अपने देखा तुम आवश्यक दंडात्र नहीं है क्यों दंडादी दंड स्मरणाद दे भी दंड प्रकार बुद्धि तो उत्पत्ति है दंड स्मरण से भी क्या होगा दंडी पुरुष ज्ञान हो सकता है अतः दंड प्रकार चिन्ह प्रति अनुभव स्मरण साधारण दंड ज्ञान दंड ज्ञान कारण था इसलिए क्या हो गया दंड प्रकारक दंडी पुरुष का विशिष्ट ज्ञान के प्रति दंड ज्ञान कैसा कारण है चिन्ह दंड ज्ञान हो सकता है दंड ज्ञान भी हो सकता है अन्यतर धर्मावचन्ना हो गया एक धर्म नहीं है अनुभव और स्मरण साधारण तो है ऐसा दंड ज्ञान दंड से कारणतः स्वीकरणीय तो दंड ज्ञान तो सीव तदवचेद अतवा अनुभवत्छेदक तो नहीं है क्या अवच्छेद है दंड ज्ञान अवच्छेद दंड ज्ञान अवच्छेद है यह अनुभवत्नो अलग अलग बात क्योंकि प्रत्येक ज्ञान में दो चीजें जैसे मान लीजिए आपका अयंगठक ज्ञान हो गया ये घड़ा है इस घड़े को आपने देखा अयंगठक ज्ञान हुआ इस ज्ञान का अवच्छेद कौन है अयंघट ज्ञानत्व तो के का एक है क्योंकि क्या है? ज्ञान है अयंगठक ज्ञान है अयंगठक ज्ञान में अयंगठ ज्ञान तो रहेगा नहीं रहेगा रहेगा ना आयंगटक ज्ञान का अवच्छेदक आयंगटक ज्ञान भी है एक अवच्छेद हो गया और आयंगटक ज्ञान और प्रत्यक्ष है। अनुभव है वो तो कि नहीं ये आयंगटक ज्ञान हमेशा कम से कम दो अवच्छेद रहेगा जैसे घट है केवल घट तो ले लेंगे हम क्या देखते हैं उसमें घटित्व तो भी देखते हैं पृथ्वीत्व तो भी देखते हैं हमेशा देखा जाता भी अंगड़ ज्ञान एक विशिष्ट है ना ये विशेष ज्ञान हो रखा है स्वधर्म उसके अंदर रहेगा मान लो कि नाम रख दे संकर उसके अंदर संकृत्व नहीं रहेगा और मनुष्यत्व भी रहेगा ये सामान्य धर्म संकृत अपना धर्म है स्वधर्म है उसका उसका नाम शंकर है अरे उसके अंदर संकृत्व रहेगा और मनुष्यत्व रहेगा त्व भी रहेगा उसी प्रकार से अयंट जब ज्ञान होता है या अयम दंड ज्ञान जब होता है उसमें अयम दंड ज्ञान में दंड ज्ञानत्व है अनुभवत्व भी है स्मृतित्व भी है स्मृति जो हो रही हो तो दंड ज्ञान में स्मृतित्व भी रहेगा अथवे दंड ज्ञान का वास्तविक अवच्छेद कौन है केवल दंड ज्ञानत्व बाकी सारा उच्छेद क्या है वे है एक चक्षु से देख रहे हो तो अनुभवत्व रहेगा मन स्मृति हो रही है तो स्मृतित्व भी रहेगा अर्थात दंड ज्ञान में दंड ज्ञान मात्र वे विचारी और बाकी सब अतएव दंड ज्ञान का वास्तविक अवच्छेद कौन है अनुभवत्व भी नहीं स्मृतित्व भी नहीं अवच्छेद दंड ज्ञानत्व तो है अवच्छेद क्या है आप पूछते भट से बोले तो घटक बोलते हो क्योंकि आप जानते हैं घट में रहने वाला घटतत् जाती है उसका अव्य विचारी अवच्छेद है और पृथ्वीत्व द्रव्यत्व पदार्थत्व सब क्या है विचार ही अवच्छेद अन मानते हैं अन्यून्य अनतिरिक्त धर्म जो न्यून में भी न रहे और अतिरिक्त में भी रहे ऐसा जो धर्म है उसी का नाम अवच्छेद पौधा है अवच्छेद लक्षण ग्रंथ ही निकाय अवच्छेदत्व निरुक्ति ग्रंथ है बहुत से विचार वर्णन दिया कहीं कहीं पर उसका धर्म होता जाए नहीं जाति तो नहीं मानी ना छह जगहों में जाति नहीं माना व्यक्ति इत्यादि है तो जिसमें जाति नहीं होता है और वस्तु का स्वरूपता धर्म जो माना जाता है वही अवच्छेद इसलिए स्वरूप संबंधो वा अन्य नेतृत्व धर्म वेद नेतृत्व धर्म का मतलब क्या घटत तो है सभी घट में ऐसा नहीं है ना कि 100 घट में से 90 घटों में घटत है और 10 घट गट में घटत तो नहीं है ऐसा है क्या नहीं पूरे 100 में लाखों तो लाखों में करोड़ों तो करोड़ों में जितनी भी है संसार भर में घट सभी घट गट में घटत रहिएगा थी? और घट से अतिरिक्त में कभी घट तो नहीं रहेगा न्यून में नहीं अतिरिक्त में भी नहीं ऐसे का नाम अवच्छेद उस वक्त धर्म से जितने भी है सभी में वो धर्म होना ही चाहिए एक में नहीं भी नहीं रह गया तो उसको हम अवच्छेद नहीं मान सकते जैसे भूतत्व और मूर्तत्व इसको हम अवचित नहीं मान सकते किसी भी चीज का भूतत्व कहा रहती है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में और मूर्तत्व पृथ्वी जल तेज वायु और मन में अरे भूतत्व मन में नहीं मूर्तत्व आकाश में नहीं है ना किसी भूतत्व नोनों ही अवच्छेद नहीं हो सकते तो न्यून हो एक जगह पर एक न्यून हो रहा है एक जगह पर वो न्यून हो रहा है तो न्यून देशों में रह जाए वो तो भी अवच्छेद नहीं हो सकता उस वस्तु का और अतिरिक्त देश में चला जाए तो भी उसका अवच्छेद नहीं हो सकता अतएव अन्यून अनतिरिक्त धर्मवत्व में वच्छेद बना हुआ है उसके आधार पर दंड ज्ञान का वास्तविक अवच्छेद कौन हुआ दंड ज्ञान तो ही हुआ अनुभवत्व तो नहीं और हमने क्या कहा है में अनुभवत्व तो होना चाहिए कह दिया और दंड ज्ञान कैसा है केवल अनुभवत्विन्न तो नहीं है वास्तव का अनुभवत्व तो ही नहीं है उसका अच्छे दंड अत दंडी पुरुष के प्रति ये जो दंड अयम दंड अनुभव कारण जो हुआ था कहना अवच्छेद अनुभव था दंड ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान था वो दंडी पुरुष कारण हुआ था और हमने विशेषण में भी दिया कि अनुभवत्चिन अनुभव को ही कारण मानना है भावना के प्रति ऐसे ही कहने पर दंड ज्ञान तो दंड ज्ञान रूप अनुभव से जन्यों नहीं होगा इसलिए कहते हैं दंड ज्ञान तो से तवच्छता तथा चुभवत्चन कारण कार्य तो उक्त प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष अभाव्याप्ति भावनायं तो लक्षण वर्तते तब भावना में तो लक्षण जरूर जाएगी क्यों अनुभवे नहीं वह भावना, भावना, भावना के संस्कार उत्पत्तिया भावनात्ता चिन्ह प्रति अनुभव से अनुभव में नहीं कार्य होता क्योंकि भावना के प्रति अनुभव कैसा है चिन्ह होकर के कारण होता है भावना के प्रति अनुभव कैसा करने अनुभवत्ता कोई विशेष को नहीं लेना क्योंकि हम भावना सामान्य लक्षण कर रहे हैं विशिष्ट ज्ञान की संस्कार विशेष भावना नहीं कर रहे हैं। भावना सामान्य है, का लक्षण कैसा है अनुभव सामान्य से जन्म अतएव अनुभव होगा भावना कैसी है अनुभव नई भावनात्मक संस्कार उत्पत्तिया भावनात्तावच्छन कार्यता के प्रति अनुभव से कारण था अनुभव कारण था इसलिए भावनात्तावचन कार्यता अनुभवनिष्ठ कारणतायाव अतो अवच्न कारण कार्यताश्र भावना वर्तित नव इस लक्षण में कोई असंभवादी दोष अतिव्याप्तिष कोई भी दोष नहीं hmm. रहा अब एक और दोष देगा कल विचार करेंगे